वह पहले की अपेक्षा अधिक फल का भागी होता है अतः मुनिवरों स्वर्ग लोक की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण आदि को चाहिए कि वे जेष्ठ मास में प्रयत्न करके इंद्रिय संयम पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करें श्रेष्ठ मनुष्य को उचित है कि जेष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भक्ति पूर्वक पंच तीर्थों का सेवन करके श्री पुरुषोत्तम का दर्शन करें जो ज्येष्ठ की द्वादशी को अविनाशी देवता भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करते हैं वे विष्णु लोक में पहुंचकर कभी वहां से नीचे नहीं गिरते अतः ज्येष्ठ में प्रयत्न पूर्वक वहां की यात्रा करनी चाहिए और वहां पंच तीर्थ सेवन पूर्वक पुरुषोत्तम का दर्शन करना चाहिए जो अत्यंत दूर होने पर भी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम का कीर्तन करता है वह शुद्ध चित्त हो भगवान विष्णु के धाम में जाता है जो श्रद्धा पूर्वक एकाग्र चित्त हो श्री कृष्ण के दर्शनाथ यात्रा करता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है जो दूर से भगवान पुरुषोत्तम के प्रासाद शिखर पर स्थित नील चक्र का दर्शन करके उसे भक्त पूर्वक प्रणाम करता है वह मनुष्य सहसा पाप से मुक्त हो जाता है मार्कंडेय मुनि को प्रलय काल में बालमुकुंद भगवान का दर्शन और उनका वरदान प्राप्त होना ब्रह्मा जी कहते हैं मुनिवरों कल्प के अंत में जब महासंहार आरंभ हुआ चंद्रमा सूर्य और वायु का नाश हो गया स्थावर जंगम समस्त प्राणी नष्ट होने लगे उस समय की बात बतलाता हूं पहले प्रलयकालीन प्रचंड सूर्य का उदय होता है फिर मेघों की घोर गर्जना होने लगती है बिजली गिरती है जिससे वृक्ष और पर्वत टूट फूट जाते हैं सारे जगत का संहार हो जाता है उल्कापात होता रहता है सरोवरों और नदियों का सारा जल सूख जाता है फिर वायु का सहारा पाकर संवर्तक नामक अग्नि समस्त विश्व में फैल जाती है ऊपर से 12 सूर्य तपने लगते हैं वह आग पृथ्वी को भेदकर रसातल में भी पहुंच जाती है और देवताओं दानवों तथा यक्षों को अत्यंत भय देने लगती है पृथ्वी पर जो कुछ रहता है वह सब जलाकर नागलोक को भी दग्ध करती है और फिर क्रमशः नीचे के समस्त लोगों को तत्काल नष्ट कर देती है 20 लाख योजन तक फैली हुई वायु और संवरतक अग्नि देवता असुर गंधर्व यक्ष नाग और राक्षस सबको भस्म कर डालती है ऐसे घोर महाप्रलय के समय परम धर्मात्मा मार्खंडे मुनि अकेले ध्यानस्थ होकर बैठे थे प्रलयम की लपक उनके पास भी पहुंची उनके कंठ तालू और ओठ सूख गए उस महाभयानक अग्नि को देखकर वे भय से বিহ্বল हो उठे और कोई रक्षक न पा सकने के कारण इधर-उधर भागने लगे उन्हें किसी भी तरह शांति नहीं मिली वे सोचने लगे क्या करूं समझ में नहीं आता किसकी शरण में जाऊं किस प्रकार सनातन देव पुरुषेश का दर्शन करूं इस प्रकार एकाग्र भाव से चिंतन करते करते वे महाप्रलय के कारणभूत सनातन दिव्य पद पुरुषेश नामक वटराज के पास पहुंच गए उस दिव्य वट को सामने देख मुनि बड़ी उतावली के साथ उसके निकट गए और उसकी जड़ पर जाकर बैठे वहां न तो कालाग्निक अभय था न अंगारों की वर्षा का वहां न संवर्तक अग्नि आ सकती थी और न वज्रपात आदि का डर था तदंतर विद्युन् मालाओं से बेहोशित गजराजों के समान कांति वाले महामेघ आकाश में घूमड़ आए उन्होंने समूचे आकाश को ढक लिया और इतनी वृष्टि की कि पर्वत वन और आकारों सहित समस्त पृथ्वी जलराशि में डूब गई संपूर्ण दिशाएं पानी से भर गईं मूसलाधार वृष्टि करके वसुंधरा को डुबोने वाले मेघों ने उस भयंकर संवर्तक अग्नि को बुझा दिया इस प्रकार 12 वर्षों तक भारी वृष्टि होती रही समुद्र ने अपनी मर्यादा तोड़ दी पर्वत गलगल कर बह गए पृथ्वी पानी में डूब गई तत्पश्चात प्रचंड आंधी उठी उस प्रवल प्रभंजन के वेग से सारे मेघ छिन्न-भिन्न हो गए उसके बाद भगवान विष्णु उस भयंकर वायु को पीकर एकार्णो वन में शयन करने लगे उस समय समस्त स्थावर जंगम का अभाव हो गया था देवता असुर मनुष्य यक्ष और राक्षस भी नष्ट हो गए थे उस समय मार्कंडे मुनि ने विश्राम के अनंतर पुरुषोत्तम का ध्यान करने के पश्चात जब आंखें खोली तब पृथ्वी को जल में নিমग्न पाया वहवट वृक्ष पृथ्वी दिशा आदि सूर्य चंद्रमा अग्नि वायु असुर और नाग आदि कोई भी दिखाई नहीं देते थे मुनिवर मार्कंडे भी स्वयं जल में गोते खाने लगे तब उन्होंने तैरना आरंभ किया वे अर्थ भाव से इधर-उधर तैरते हुए भटकने लगे उन्हें कोई अपना रक्षक नहीं मिलता था उनके ध्यान करने से भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्नता हुई थी अतः मुनि को भय से व्याकुल देख वे कृपा पूर्वक बोले उत्तम व्रत का पालन करने वाले बेटा मार्खंडे तुम अभी बालक हो थक गए होगे आओ आओ शीघ्र मेरे पास चले आओ अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है मेरे सामने आ गए हो भगवान की यह बात सुनकर मुनि चिंता में নিমग्न हो गए सोचने लगे क्या मैंने स्वप्न देखा है अथवा मुझ पर मोह छा गया है यह विचार आते ही उनके मन में दुखनाशक बुद्धि का उदय हुआ उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं भक्त पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की शरण में जाऊंगा इस निश्चय के अनुसार मार्कंडे मुनि मन ही मन भगवान का स्मरण करते हुए उनकी शरण में गए तब उन्होंने जल के ऊपर पुनः उस विशाल वटवृक्ष को देखा जिसके ऊपर सुंदर दिव्य पलंग बिछा हुआ था जिस पर बाल रूपधारी भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे वे कोटि-कोटि सूर्य के समान तेजस्वी शरीर से देदीप्यमान हो रहे थे चार भुजा सुंदर अंग पद्मपत्र के समान विशाल नेत्र श्रीवत्स चिन्ह से विभोषित वक्षस्थल और हाथों में संघ चक्र एवं गदा थे हृदय वनमाला से आवृत्त था वे दिव्य कुंडल धारण किए हुए थे गले में बहुत से हार शोभा पाते थे दिव्य रत्नों से उनका श्रृंगार किया गया था भगवान को इस रूप में देखकर मार्कंडे मुनि के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे उनका शरीर रोमानच्य तो हो गया वे भगवान को प्रणाम करके बोले अहो। इस भयानक एक कारणों में यह बालक कैसे निर्भय रहता है। इस प्रकार विचार करते वे इधर उधर बह रहे थे। उनकी चेतना लुप्त होती जा रही थी वे अपने उद्धार के लिए व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें बड़ा खेद हुआ के वटवृक्ष पर सोया हुआ बालक सू्य के समान प्रकाशित हो रहा था। वह अपनी महिमा में ही स्थित था मार्कंडे मुनि उस संपूर्ण तेजोम बालक की ओर देखने में भी असमर्थ हो गए मुनि को अपनी ओर आते देख बालक ने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा बेटा जानता हूं तुम बहुत थक गए हो और अपनी रक्षा के लिए मेरे पास आए हो अब शीघ्र ही मेरे शरीर में प्रवेश कर जाओ यहां तुम्हें पूर्ण विश्राम मिलेगा बालक की बात सुनकर मार्कंडे मुनि कुछ बोल न सके वे भगवान की माया से मोहित हो विवश होकर बालक के खुले हुए मुंह में प्रवेश कर गए उसके उदर में प्रवेश करने पर उन्होंने वहां अनेक जनपदों से घिरी हुई समूची पृथ्वी देखी खारे पानी ईख के रस घी दही और मीठे जल के समुद्रों को देखा जंबु प्लक्चर शालमल खुश ट्राउंच शाख और पुष्कर नामक द्वीपों का अवलोकन किया भारत आदि संपूर्ण वर्ष और पर्वतों का निरीक्षण किया सब रत्नों से संपन्न स्वर्णमय मेरुगिरि को भी देखा जो अनेक प्रकार के रत्नमय शिखरों से विभूषित अनेक कंदराओं से युक्त नाना मुनजनों से व्याप्त भाति भाति के वृक्षों और वनों से परिपूर्ण अनेक जीव जंतुओं से सेवित अनेका अनेक आश्रयों से युक्त बाघ सिंह सूअर चौवरी गाय भैंसे हाथी हिरन वानर और अन्य जीव जंतुओं से सुशोभित एवं अत्यंत मनोहर था